आवाज की दुनिया के दोस्तों आपकी दोस्त भारती परिमल आज कहानियों के गुलदस्ते में से लेकर आई है एक नई कहानी गिन्नी आंटी कहानी की लेखिका है प्रेमलता यदू तो आइए सुनते हैं युवा कहानीकार प्रेमलता जी की कहानी गिन्नी आंटी हमारे साई धाम सोसाइटी में एक दूसरे के घर आपस में कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि यदि किसी एक के के के घर घर पर सब्जी में में भी लगता है, है। तो उस अगल-बगल दोनों ही घरों में छन्न की आवाज सुनाई पड़ती किचन में अदरक कूटने पर ऐसा लगता है मानो अपने ही घर के खलबट्टे का इस्तेमाल हो रहा है ऐसी स्थिति में बगल वाली गिन्नी आंटी रोज सुबह 6 बजे रेडियो को फुल साउंड में चला देती है जिससे मेरी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी होती है। इस कॉलोनी में आए हुए हमें एक महीना हो गया है लेकिन इस दौरान मैं एक भी दिन चैन से सुबह देर तक नहीं सो पाई थी इस बारे में जब भी अपने पति नाहर से कुछ कहती हूँ तो वो केवल मुस्कुरा देते हैं जब कभी रविवार या छुट्टी के दिन इस बात पर मैं आंटी का गुस्सा नाहर पर उतारती हूँ तो वह बस इतना ही कहते हैं अरे यार निकिता क्यों इतना गुस्सा करती हो बेचारी आंटी बुजुर्ग हैं, बुढ़ापे में ठीक से नींद नहीं आती होगी इसलिए सुबह जल्दी उठ जाती है वैसे भी अकेली रहती है उनके पास काम तो कुछ होता नहीं होगा इसलिए रेडियो सुनती रहती है ऐसा कहकर नाहर हमेशा आंटी का ही पक्ष लेते हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरे पति देव को ये आंटी बुजुर्ग कहा से लगती है इनकी एक भी हरकत बुजुर्गो वाली नहीं है क्या बुजुर्ग ऐसे होते हैं अरे बुजुर्ग तो वो होते हैं जो सुबह शाम ईश्वर की आराधना करते हैं माला फिरते हैं मंदिर जाते हैं अपने नाती पोतों को पार्क में लेकर जाते हैं लेकिन गिन्नी आंटी गिन्नी आंटी की तो बात ही निराली है सुबह 8 बजे रेडियो बंद होने के बाद 10 बजे से टीवी शुरू हो जाता है जो सारा दिन चलता रहता है केवल बीच में तीन से पांच बजे तक ही बंद रहता है शायद उस वक्त आंटी सोती होंगी आंटी कॉलोनी में सब्जी बेचने वाले फल बेचने वाले इन सभी से रोजाना कुछ न कुछ खरीदती ही रहती है। हर ठेले वाले से अलग अलग सब्जियां और फल खरीदती हैं। मजेदार बात यह है कि एक ही व्यक्ति से वह एक ही बार में सारा कुछ नहीं खरीदती उनकी यह हरकत देखकर कई बार तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी पागल हैं। लेकिन जब हर शाम सुंदर सी सी साड़ी पहनकर, पर हल्की लिपस्टिक लगाकर सोसाइटी कंपाउंड के पार्क में आंटी आती है तो उनका एक अलग ही व्यक्तित्व नजर आता है गिन्नी आंटी को इस तरह अकेले और बिंदास रहता देखकर मेरे मन में अक्सर कई सवाल खड़े होते हैं एक दिन मैंने अपनी कॉलोनी की लोकल न्यूज चैनल मिसेस वर्मा से पूछ ही लिया कि ये आंटी अकेली क्यों रहती हैं? क्या इनके कोई बच्चे-बच्चे नहीं हैं? मेरा इतना पूछना था कि मिसेस वर्मा ने गिन्नी आंटी का पूरा बायोडाटा ही मेरे सामने रख दिया मिसिस वर्मा ने मुझे बताया की आंटी के दो बच्चे हैं बेटी की शादी रायपुर में हुई है और बेटा बेंगलुरु में किसी आईटी कंपनी में जॉब करता है दोनों बच्चों के बच्चे भी हैं। आंटी के पति को गुजरे काफी वक्त हो गया है आंटी खुद सरकारी नौकरी में थी तीन साल पहले ही रिटायर हुई हैं। बकौल मिसिस वर्मा वे अपने बेटे बहू के साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि इससे उनकी ये आजादी छिन जाएगी इतने सालों से अपने मन मुताबिक जीने की आदत जो बढ़ गई है इन्हें। और फिर बहु बेटा के साथ रहेंगी, तो हर रविवार वे पार्टी कैसे कर पाएंगी? मिसेस वर्मा की बातें सुनकर न जाने क्यों गिन्नी आंटी के प्रति मेरे मन की खटास और बढ़ गई वैसे तो मैं जानती थी कि हर रविवार आंटी के यहाँ पार्टी होती है क्योंकि जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे उसी सप्ताह आंटी ने मुझे अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए पार्टी में आमंत्रित किया था परंतु मुझे शोर शराबा पसंद न होने की वजह से मैं वहां नहीं गई थी मिसिस वर्मा के जाने के बाद मैं मन ही मन सोचने लगी कि गिन्नी आंटी कैसी औरत है जो अपनी खुशी और केवल मौज मस्ती की खातिर अपने बच्चों से दूर रहती है रविवार को नाहर को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, सो मैं घर पर अकेली थी शाम के करीब छह बज रहे थे अचानक मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा मैं दवाई लेकर सोने का प्रयास कर ही रही थी कि म्यूजिक और शोर शराबे के साथ गिन्नी आंटी की पार्टी शुरू हो गई मैंने आओ देखा न ना आंटी के यहाँ पहुंच गई दरवाजे के बाहर कई सारी चप्पल रखी हुई थी जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि अंदर करीब पंद्रह बीस लोग तो होंगे ही लेकिन मेरा टारगेट तो गिन्नी आंटी ही थी मैं सीधे घर के भीतर घुस गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली आंटी, आंटी मेरी आवाज़ सुनकर डांस कर रही गिन्नी रुक गई और हुए मुझसे बोली अरे निकिता बेटा आओ आओ बेटा तुम भी हमें ज्वाइन करो गिन्नी आंटी की मुस्कुराहट और बाकी लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी देखकर मैं कुछ कह नहीं पाई मैंने देखा कि सभी इस पल को खुलकर जी रहे हैं सभी अपने घरों से कुछ ना कुछ पकवान बनाकर लाए हैं और बड़े मजे से मिल बांट खा रहे हैं यहाँ आकर मैं अपना सिर दर्द ही भूल गई और किस लिए आई थी वह भी भूल गई सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे आज पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मैं गा भी अच्छा लेती हूँ नाच गाने खाने पीने और हंसी मजाक के बाद पार्टी समाप्त हो गई। गई सभी ने मिलकर घर को व्यवस्थित किया। सब चले गए। मैं रुक और बचे हुए कामों में आंटी की मदद करने लगी दरी समेटते हुए मैंने आंटी से कहा आंटी मैं आपसे कुछ पूछू हाँ हाँ पूछो ना क्या पूछना है आंटी आप अकेली रहती है। अपने बेटे के के पास क्यों नहीं चली जाती। मेरे इस सवाल पर आंटी एक बार के लिए तो चौंक गई, फिर हुए बोली, ऑफिस से रिटायर हो जाने या बुढ़ापा आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी रुक गई है अगर बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं तो क्या बुजुर्गों को भी अपनी तरह से जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है क्यों बुढ़ापे को यह यह मान लिया जाना चाहिए कि एंजॉय करने का का नहीं, माला मंदिर या या मस्जिद जाने पूजा पाठ करने का ही समय है जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, क्यों नहीं तब तक अपने हिसाब से जिया जाए आंटी की बातें सुनकर मेरे मन में उनके लिए जो कड़वाहट थी अब वह सब साफ हो हो गई। गई। उनसे बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी, सो मैं घर आ सुबह बजे आंटी के रेडियो पर बज रहे गाने की मधुर धुन से मेरी नींद खुली लेकिन आज मैं पता नहीं उन पर क्यों भुनभुना नहीं रही थी मैं बिस्तर से नीचे उतर गई और गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगी अभी आप सुन रहे थे युवा कहानीकार प्रेमलता यजू की कहानी गिननी आंटी ऐसे ही कहानियों का गुलदस्ता लेकर आती रहूंगी और आपसे नई नई कहानिया बांटती रहूंगी तो दीजिए इजाजत आपकी दोस्त भारती परिमल